असली संतों को सूली लग जाती है गालियां मिलती अपमान मिलता है नकली संत पूजे जाते ये तुम देख सकते हो नकली क्यों पूजा जाता है नकली में खतरा नहीं आग नहीं है राखी राख है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 ये दुकान सम्मोहन नहीं है ये रुपए इकट्ठे करते जाना में सम्मोहन नहीं है यह सत्य है ये रुपए इकट्ठे करना और मर जाना यह सत्य है और ध्यान की चिंता में लगना व्यर्थ की बातों में पड़ना है तुम किससे पूछते हो सांस तेजाब की तरह जलकर ऐसी कोंदी है सारे सीने में छाले छाले से पड़ गए जैसे जर्बसी चिर गई है सीने में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 कृष्ण ने कहा न हन्न ते हन्न माने शरीर शरीर के मरने से उसका मरना नहीं नैनम दहति पाविका नैनम छिदंती शस्त्राणी ना हम दहती पाविका नहीं जलती जलाने से नहीं छिदती शस्त्रों के भोंक देने से वह अमर है फिर मरता कौन है सिर्फ ये झूठा अहंकार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 तुम कुछ भी न जान पाओगे जो मृत्यु के पार है जोखम तो उठानी होगी और सन्यास जोखम है नजर नवाज नजादा बदल न जाए कहीं जरा सी बात है मुंह से निकल ना जाए कहीं वो देखते हैं तो लगता है न्यू हिलती है, मेरे बयान को बंदिश निकल ना जाए कहीं यूं मुझ को खुद पर बहुत ऐतबार है लेकिन ये बर्फ आज के आगे पिघल न जाए कहीं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 अगर ये ताली बजाते हैं तो उसका मतलब है मैंने जरूर कोई गलत बात कही होगी सही बात ना तो ये ताली बजा ही नहीं सकते सही का इन्हें पता ही नहीं ये बात मुझे रुच गई ये बात बड़ी प्यारी लगी ये आदमी कुछ जानता है इसने कहा कि यह ना समझ जब भी ताली बजाते तो मुझे नाराजगी होती नाराजगी ये होती कि जरूर मैंने कोई गलत बात कह दी इन पर नाराज नहीं होता अपने पर नाराज होता कि जरूर कोई बात कह दी जो इनकी